शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की स्मृति संचयन श्री महेंद्रनाथ चक्रवर्ती एम 1916 उन्नीस ईस्वी के अगस्त मास में मैं एक दिन कलकत्ते से बेलुर मठ देखने के लिए चल पड़ा दक्षिणेश्वर में माँ काली का दर्शन कर मैं गंगा के उस पार जाकर ग्रैंड ट्रंक रोड होते हुए पैदल बेलूर मठ की ओर चल रहा था मेरे साथ अपने एक संबंधी भी थे मठ के समीप पहुंचते ही पानी बरसने लगा हम दोनों जब मठ में पहुंचे तब एकदम भीग गए थे मठ के आंगन में पहुंचने पर देखा कि नीचे पश्चिम बरामदे में एक गोरे तेजस्वी लंबे वृद्ध सन्यासी महाराज खड़े हैं बाद में सुना कि वे महापुरुष महाराज हैं हमें देखते ही उन्होंने कहा जल्दी चले जाओ इन बरसात के दिनों में छाता क्यों नहीं लाए पानी में एकदम भीग गए हम दोनों के सारे वस्त्र भीगे देखकर एक ब्रह्मचारी ने एक अंगोछा ला कर दिया अंगोछे से शरीर पोछ हम दोनों ने महापुरुष महाराज को प्रणाम किया प्रणाम पर उठते ही उन्होंने हमसे पूछा कि हम कहाँ रहते हैं क्या करते हैं किस कॉलेज में पढ़ते हैं इत्यादि ठीक ठीक उत्तर देने के बाद उन्होंने कहा किसी दूसरे दिन आना आज अभी चले जाओ गीले वस्त्र में बहुत देर तक रहना उचित नहीं है अभी स्टीमर छूटेगा जब विलम्ब अब विलम्ब न करो विदा लेकर आते समय एक ब्रह्मचारी ने हमारे हाथ में प्रसाद दिया प्रसाद लेकर बेलूर मठ के पोर्ट कमिश्नर के फेरी स्टीमर द्वारा हम कलकत्ता लौट आए यही मेरा महापुरुष महाराज का प्रथम दर्शन था प्रथम दर्शन में ही उनकी सुंदर मूर्ति करुणामय दृष्टि एवं स्नेहपूर्ण वार्तालाप ने यद्यपि क्षण भर के लिए भी मेरे मन में एक गंभीर रेखा अंकित कर दी महापुरुष महाराज के प्रथम दर्शन के बाद से ही उन्हें बीच बीच में देखने के लिए मेरे मन में प्रबल आग्रह उत्पन्न होता था और बेलून मट जाकर कई बार उनके दर्शन के अनंतर उनके प्रति मैं विशेष रूप से आकृष्ट हुआ उनसे वार्तालाप करके जब मैं कलकत्ता लौटता था तब मन एकदम खाली मालूम होता था ना मालूम क्या अभाव है मन में किसी तरह शांति नहीं मिलती थी इस अवस्था में एक दिन मैंने बेलून भट अपने बचपन के पर्चय स्वामी आत्मबोधानंद जी के पास जाकर मानसिक अवस्था की बात बताई उन्होंने मुझे बीच बीच में महापुरुष महाराज और स्वामी ब्रह्मानंद जी का करने करने का उपदेश दिया स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज उस समय बलराम मंदिर में थे मैं अपने कुछ मित्रों के साथ बीच बीच में उनका दर्शन करने जाता था मठ में कभी कभी एक साथ महापुरुष महाराज स्वामी शारदानंद जी महाराज और स्वामी अखंडानंद जी महाराज को देखता था वे लोग जब एक साथ बैठकर बातचीत करते थे तो मैं दूर से उनकी बातें सुनता था किंतु उनके सामने जाकर बातचीत करने का साहस नहीं होता था उस समय से हर साल श्री ठाकुर के उत्सव के समय में मठ में उपस्थित रहता था उस अवसर पर महापुरुष महाराज के समीप घनिष्ठ भाव से आने का मौका मिलता था फलस्वरूप उनके प्रति आकर्षण और श्रद्धा भक्ति की मैं मन में विशेष रूप से उपलब्धि करता था प्राय प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा के समय में मठ में जाकर चार पाँच दिन रहता था मेरे कुछ स्वजन इस उपलक्ष में मुझे मठ में ले जाते थे वे सभी कॉलेज के छात्र और ठाकुर के भक्त थे हम लोग दुर्गा पूजा में आश्विन शुक्ला ष्ठी के दिन आते और एकादशी के दिन मठ से वापस जाते दुर्गा पूजा के वे आनंद के दिन इस समय स्वप्न के समान प्रतीत होते हैं मठ की दुर्गा पूजा की बात याद आते ही 1919 ईसवी की दुर्गा पूजा की मधुर स्मृति से अभी भी मन प्राण मानव आनंद से उत्फुल्ल हो उठते हैं उस वर्ष महाअष्टमी के दिन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और नवमी के दिन स्वामी शारदानंद जी महाराज कलकत्ते से मठ में आए थे श्री ठाकुर के उन तीन अंतरंग पार्षदों के एकत्र समावेश से समस्त मठ मानव एक दिव्य आनंद में विभोर हो गया था नवमी की रात को दुर्गा पूजा के सामने भजन गान का प्रबंध हुआ वहां स्वामी ब्रह्मानंद जी स्वामी शिवानंद जी और स्वामी शारदानंद जी तीनों महात्मा उपस्थित थे और वे तीनों ही भजन में सहयोग देते थे भजन चल रहा था इसी समय दिखाई पड़ा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी भाव की अधिकता से खड़े हो गए हैं कुछ क्षण के बाद स्वामी शारदानंद जी और महापुरुष जी भी खड़े हो गए उस समय वे तीनों भाव में विभोर प्रतीत हो रहे थे तीनों ही ताली बजाकर नाचने लगे साथ, साथ उपस्थित सन्यासी ब्रह्मचारी और भक्त लोग भी नाचने लग गए एक और ठाकुर श्री ठाकुर के तीन ब्रह्मज्ञ पार्षदों के साथ सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और भक्तों का ताल लय में नृत्य और दूसरी और विविध वाद्य यंत्रों की मधुरध्वनि वह एक अपूर्व दृश्य था जिसकी धारणा प्रत्यक्षदर्शी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता वह स्मृति मेरे जीवन का एक अमूल्य संपद बनकर अभी भी मानस पर अक्षुन्ण है जितना ही मैं महापुरुष महाराज के साथ घनिष्ठ संपर्क में आने लगा उतना ही उनके अलौकिक व्यक्तित्व का परिचय पाकर मैं आश्चर्यचकित हो गया कभी मैं देखता था कि वे भाव में मग्न हैं दृष्टि उदासीन है मानो किसी भिन्न राज्य में वितरण कर रहे हैं फिर कभी देखता कि सांसारिक व्यक्ति के समान वे मट के विविध कार्यों में व्यस्त हैं यहाँ तक कि छोटे छोटे विषय भी उनकी दृष्टि से बाहर कभी अपने कमरे में बैठकर वे उच्च स्तर की आध्यात्मिक विवेचना में निमग्न हैं और कभी मठ के आंगन में विशेष काम करने में लगे हुए हैं आध्यात्मिक भाव के साथ कर्म निष्ठा का कैसे सामंजस्य हो सकता है वह उस समय मेरे लिए दुर्बुद्ध था मुझ में समझने की शक्ति ही नहीं थी कि वे श्री ठाकुर और स्वामी जी की भावधारा की मूर्त प्रतीक हैं ठाकुर और स्वामी जी ने आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन का काल्पनिक भेद दूर कर धर्म जगत में एक नवयुग की सृष्टि की है महापुरुष महाराज उस आध्यात्मिकता की वाणी का अक्षरशा पालन करके जीवित आदर्श उपस्थित कर गए हैं एक बार श्री ठाकुर के जन्मोत्सव में एक घटना पर विशेष रूप से हमारी दृष्टि आकृष्ट हुई थी उस वर्ष उस अवसर पर मठ में अनेक व्यक्तियों का समागम हुआ था सदैव की भांति उस बार भी पंक्ति भोजन का प्रबंध हुआ दो तीन बार पंक्ति भोजन के बाद उस जूठे स्थान को साफ करने में कुछ विलम्ब हो गया था महापुरुष महाराज अपने कमरे से यह देख रहे थे और जब देखा कि स्वयं सेवक उस समय तक भी वह स्थान साफ नहीं कर रहे हैं तब उन्होंने ऊपर से नीचे उतर कर, एक झाड़ू हाथ में ली और उस स्थान को साफ करना प्रारंभ किया यह देखकर हम सब एकदम स्तंभित हो गए स्वयंसेवक लोगों ने झट झाड़ू हाथ में ली और स्थान साफ करने लगे महापुरुष महाराज ऊपर चले गए उनके व्यवहार या बातचीत में किंचित मात्रा में भी असंतोष या क्षुद्ध नहीं था यह देखकर हम लोगों को भी भारी शिक्षा मिली इतने दिनों तक मुझे दीक्षा देने का कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं हुआ था मैं जिन लोगों के साथ मठ में जाता था उसमें कोई कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर मठ में सम्मिलित हो गए थे कोई ब्रह्मचारी और कोई सन्यासी हुए थे इधर मेरे सहपाठियों में भी कुछ लोगों ने महापुरुष महाराज जी से दीक्षा ग्रहण की थी इतना देख सुन कर भी मेरे मन में, में कुछ चेत नहीं आया बीच बीच में मैं मठ में जाता था उत्सव आदि में सहयोग देता और साधु संन्यासियों के साथ सत्संग भी को होता था इस साधु संघ के भीतर अमृतत्व का बीज निहित था इस पर मैं एक बार सोच भी नहीं सका था और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है तथा उसमें सिद्धि लाभ करने के लिए किस मार्ग का अवलंबन करना उचित है ऐसा प्रश्न भी मन में नहीं उठा था इतने दिनों तक एक ब्रह्मज्ञ महापुरुष का सत्संग प्राप्त करके भी दीक्षा लेने का प्रयोजन है या नहीं यह समझ में नहीं आया उसके कुछ दिन बाद मेरा विवाह हो गया और मैं गृह स्थाश्रम में प्रविष्ट हुआ विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त कर अध्यापन के काम में नियुक्त हुआ गृहस्थी में प्रवेश करने के पहले मैं जानता था कि विवाह करके धन कमाने से ही जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा किंतु दिखाई पड़ा कि जीवन समस्या और भी जटित हो गए जटिल हो गई है संसार के दबाव में जब जीवन दूभर होने लगा तो बार बार ही महापुरुष महाराज के यथार्थ स्नेह और शांति में सत्संग की बात याद आती और मैं सोचता कि उनके श्री चरणों में आत्मनिवेदन करने के अतिरिक्त इस अशांति के हाथ से छुटकारा पाने का अन्य कोई उपाय नहीं है उस समय मैं उत्तरी बंगाल के एक उच्च अंग्रेजी विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर काम कर रहा था थोड़े दिनों के भीतर ही मैं एक दिन वहाँ से बेलुरमठ आकर महापुरुष महाराज जी के श्री चरणों के समीप उपस्थित हुआ और उन्हें साष्टांग प्रणाम कर मैंने दीक्षा की प्रार्थना की मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से दीक्षा देने का काम स्थगित रखा है और भी कुछ दिनों तक स्थगित रहेगा क्योंकि शरद महाराज के दिवंगत होने से उनकी मानसिक अवस्था बहुत ही विपर्यस्त हो गई है बाद में सुयोग देखकर एक दिन आने की उन्होंने आज्ञा दी उनकी बात सुनकर मैं अत्यंत निराश होकर दुखित चित्त लौट आया इसके बाद मेरे कार्यस्थल में परिवर्तन होने से कुछ समय तक मैं कलकत्ता नहीं जा सका इधर महापुरुष महाराज से निराश होकर लौट आने के समय से ही दीक्षा लेने का प्रयोजन मैं और भी अधिक तीव्र भाव से अनुभव करने लगा अंत में आशा और प्रतीक्षा के अनंतर 1928 सौ ईस्वी के जुलाई मास में एक दिन मैं अपने कार्यस्थल से महापुरुष महाराज के निकट दीक्षा लेने के लिए कलकत्ते की ओर रवाना हुआ वहाँ पहुँच दूसरे दिन सुबह मठ में उपस्थित हुआ उस समय महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए सन्यासी ब्रह्मचारी गण उनके कक्ष में सम्वेत हुए थे प्रणाम करते करके वे सब चले गए अंत में मैंने उनके चरण कमलों में साहरा प्रणाम करके दीक्षा की बात कही मेरी दीक्षा की बात सुनकर उन्होंने आग्रह के साथ पूछा क्या अभी तुम्हारी दीक्षा नहीं हुई है उत्तर में मैंने बताया नहीं महाराज बाद में उन्होंने कहा अच्छी बात है कल ही तुम्हारी दीक्षा होगी सुबह गंगा स्नान करके यहाँ तैयार रहना यह बात सुनकर मैंने उन्हें भक्ति के साथ प्रणाम किया और विदा लेकर चला आया लौटते समय मठ के आंगन में स्वामी आत्मबोधानंद महाराज को देखकर मैंने अपनी दीक्षा की बात उन्हें बताई उन्होंने मेरी दीक्षा की बात सुनकर कुछ धमकाने के स्वर में कहा इतने दिनों बाद तुम्हें चेत आया जो हो बात अच्छी है अब विलम्ब ना करना दूसरे दिन मठ में पहुंचकर गंगा स्नान करके ठीक समय पर ठाकुर मंदिर के बरामदे में मैं दीक्षा के लिए प्रतीक्षा करने लगा उस दिन मुझसे पहले एक दूसरे व्यक्ति की दीक्षा थी उनकी दीक्षा के बाद मैं मंदिर में बुलाया गया महापुरुष महाराज उत्तर मुख होकर बैठे थे उन्होंने अपने पास मुझे बैठने के लिए कहा और निर्देश से आचमन आदि करने के बाद उन्होंने दीक्षा मंत्र का गुरु गंभीर स्वर से कई बार उच्चारण किया और मुझे भी उसी तरह उच्चारण करने के लिए कहा उसके बाद रोज दो बार किस ढंग से जब ध्यान करना होगा वह भी बता दिया मुझसे उन्होंने पूछा गायत्री जब करते हो न मैंने उत्तर दिया नहीं महाराज कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं करता तब उन्होंने कहा नहीं बेटा ब्राह्मण के लड़के हो तुम गायत्री जप छोड़ देने से काम नहीं चलेगा वह अत्यंत आवश्यक है पहले गायत्री मंत्र का जप करना उसके बाद इष्ट मंत्र श्री श्री ठाकुर के चित्र के सन्मुख इष्ट कवच की डिब्या थी महापुर जी ने मुझे उस डिब्या को छूने और प्रणाम करने को कहा उसके अनंतर आसन पर बैठे हुए ही वे कहने लगे यह बात सदा मन में रखना कि श्री ठाकुर पूर्ण ब्रह्म नारायण हैं वे इस युग के अवतार हैं मनुष्यों का उद्धार करने के लिए नर्दय धारण कर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे उनके नाम का जप उनका ध्यान और उनका स्मरण मरण प्रेम के साथ करने से वे मनोवांछा पूर्ण कर देते हैं वे भक्त वत्सल और पतित पावन हैं तुम उन्हीं का आश्रय पा गए हो तुम्हें कोई डर नहीं है यह या सदा याद रखना इन बातों को उन्होंने ऐसे आवेग के साथ कहा था कि उन्हें देखने से प्रतीत हु। प्रतीत समय उनका मुखमंडल एक दिव्य कांति प्रतीत हुआ मानो वे किसी भाव राज्य में विचरण कर रहे हैं उस समय उनका मुखमंडल एक दिव्य कांति से उज्ज्वल दिखाई पड़ रहा था उसके बाद मैंने उन्हें साफ्टांग प्रणाम किया उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर कहा जाओ मंदिर के बरामदे में बैठकर कुछ देर तक जप का अभ्यास करो उनके उपदेश के अनुसार मैं कुछ देर तक जप करके मठ भवन के नीचे काले बरामदे में नीचे वाले बरामदे में जाकर बैठा वहाँ स्वामी ओंकारानंद जी से भेंट हुई उस समय मेरे मन में एक प्रश्न उठा मैंने उनसे पूछा महाराज आज दीक्षा के समय गुरु महाराज जी ने इष्ट मंत्र और ध्यान किस ढंग से करना होगा यह बता दिया है किंतु श्री गुरु का ध्यान और उनका स्मरण मनन किस प्रकार करना होगा इस संबंध में कोई उपदेश नहीं दिए हैं क्या आप इस विषय में कुछ बता सकते हैं स्वयं कुछ न बताकर उन्होंने कहा महापुरुष महाराज जी से इसका उत्तर जानने की चेष्टा कीजिए अब मंत्रदाता गुरु की गुरु ही आपके पथ प्रदर्शक हैं दूसरों को इस विषय में कुछ नहीं करना चाहिए उसी दिन दोपहर को मठ में प्रसाद पाकर कुछ देर विश्राम के अन्तर तीसरे पहर उनके श्री चरणों के समीप उपस्थित हुआ और मन में जो प्रश्न उठा था उस विषय में उनसे पूछा महापुरुष जी ने आग्रह के साथ मेरे प्रश्न का उत्तर दिया बेटा आज तुमने जो इस मंत्र इस मंत्र पाया है इसका साधन शरीर मन वाणी से करते चलो सारे प्रश्नों का उत्तर और सभी संदेहों का समाधान अपने अंतर से ही मिलता रहेगा श्री ठाकुर अंतरात्मा हैं सभी संदेह वे भीतर से मिटा देंगे कोई चिंता न करो श्री श्री ठाकुर के शरणागत होकर साधन भजन में लग जाओ सब ठीक हो जाएगा उनके बाद कुछ समय तक उनके श्री चरणों के पास बैठा रहा फिर प्रणाम करके उस दिन विदा ली और ठीक समय पर कार्यस्थल में लौट आया इसके आगे के कई साल ग्रीष्म अवकाश दुर्गा पूजा और बड़े दिन की छुट्टियों में मौका मिलने पर मैं बेलूरम जाता और महापुरुष महाराज के श्रीचरणों के समीप उपस्थित होकर उनका आशीर्वाद उपदेश और असीम स्नेह प्राप्त कर अपने को कितार्थ समझता था दीक्षा लेने के कुछ दिनों के बाद एक बार मैंने अपने गत जीवन की कहानी का उल्लेख कर गुरुदेव को अपना मनस्ताप पत्र द्वारा वेदित किया मेरी खेदों जानकर उन्होंने लिखा तुम्हारी वर्तमान मानसिक अवस्था जानकर मैं बहुत ही दुखित हुआ जब ऐसे पश्चाताप को तुम्हें प्रश्रय देना उचित नहीं है श्री ठाकुर किसे कब कैसे ले जाते हैं वे ही जानते हैं वे ही जानते हैं कि किसे कब क्या देना होगा गत जीवन की बात सोचने से कोई लाभ नहीं है जो होने का था वह हो गया है अब तुम श्री ठाकुर के शरणापन्न हुए हो वे परम दयालु और मंगलमय हैं तुम्हारा वे अवश्य उद्धार करेंगे सांसारिक जीवन व्यतीत करने पर भी श्री ठाकुर की विशेष कृपा प्राप्त करना असंभव नहीं है गृहस्थ में रहकर जीवन को इस ढंग से ग्रठित गठित करो जिससे अन्य लोग तुम्हें देख प्रेरणा और उत्साह पाए ऐसा करने से ही तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु तुम्हारा कल्याण करे यही मेरी आंतरिक प्रार्थना है उनका ऐसा उपदेश और आशीर्वाद पाने के बाद मेरे जीवन में फिर कभी गत जीवन की बात का स्मरण कर पश्चाताप नहीं आया 1928 सौ अट्ठाइस दिसंबर मास में श्री गुरु के चरण दर्शन करने के उद्देश्य से कलकत्ता आकर मैं दूसरे दिन बेलूर मठ में उपस्थित हुआ महापुरुष महाराज जी उस समय अपने कमरे में दक्षिण मुख हो कुर्सी पर बैठे थे कमरे में अनेक भक्तों का समावेश देखकर मैं बरामदे में कुछ देर तक प्रतीक्षा करता रहा लोग कुछ कम होने पर मैंने कमरे में जाकर प्रणाम किया उन्होंने कुशल प्रश्न पूछा उत्तर में मैंने कहा शरीर अच्छा है किंतु मन में बड़ी अशांति है जब ध्यान में मन नहीं लग मन को किसी तरह शांत नहीं कर सकता मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे आश्वासन देकर कहा तुम्हें कोई चिंता नहीं है मन में अशांति न आने से शांति पाने के लिए वह व्यग्र क्यों होगा इस अशांति से ही निश्चय तुम्हें शांति मिलेगी व्याकुल होकर एकनिष्ठ भक्ति प्रीति और विश्वास के लिए श्री ठाकुर से प्रार्थना करो निमित जब ध्यान और स्मरण मनन करके मन को पवित्र रखने की चेष्टा करो कृपा करो हे वे अवश्य ही तुम्हें शांति देंगे हृदय से उन्हें पुकारते रहो उन्हें अपने से भी अपना बना लो निश्चय ही वे तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण करेंगे उनकी अमृतमयी वाणी सुनकर और उनका आशीर्वाद पाकर शांत चित्त से मैं उस दिन विदा लेकर चल चला आया एक दूसरे दिन मैंने बातचीत के प्रसंग में उनसे पूछा महाराज श्रिश्री ठाकुर की मूर्ति की पूजा करने की बड़ी इच्छा है परंतु किस रीति से उनकी पूजा करनी होती है वह मैं मुझे ज्ञात नहीं है उत्तर में उन्होंने कहा प्रेम के साथ पूजा करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और वे पूजा ग्रहण करते हैं हाथ में सचंदन पुष्प और बिल्वपत्र लेकर यह कहकर अंजलि देना कि ठाकुर मैं मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं जानता मैं अज्ञानी और भक्तहीन हूँ आप कृपा करके मेरी पूजा ग्रहण कीजिए बहुत ही हार्दिकता के साथ इस ढंग से प्रार्थना और पूजा करना जहाँ भक्ति है वहीं भगवान की कृपा भी है तुम्हारी पूजा ठाकुर ने ग्रहण कर ली है ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए भक्ति की पूजा ही श्रेष्ठ पूजा है बाहरी पूजा सहायक मात्र है कुछ देर तक मौन रहकर उन्होंने फिर से कहा तुम तो ब्राह्मण के लड़के हो शास्त्रानुसार पूजा करने का तुम्हें संस्कार है किंतु बेटा किसी भी ढंग से पूजा क्यों न करो प्रेम और हार्दिकता हो सक असली ही वस्तु है उन्हें छोड़कर पूजा निरर्थक है उनसे पूजा के संबंध में एक नया ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ही आनंद हुआ उन्हीं के आशीर्वाद के प्रवर्ती काल में बेलूर मठ के एक वृद्ध सन्यासी महाराज के निकट विधि के अनुसार पूजा सीखने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था उन्नीस सौ में मैं मन सिंह अर्थात वर्तमान पूर्व पाकिस्तान के श्री रामकृष्ण आश्रम के ऊपर से एक भारी विपत्ति की आधी चली गई थी अनेक प्रकार की रुकावटों और आंदोलनों से परिस्थिति अत्यंत संकटापन्न हो गई थी उससे आश्रम के स्थायित्व के संबंध में शंकित होकर सारा विवरण पत्र द्वारा मैंने महापुरुष महाराज को विदित कराया उत्तर में उन्होंने अभय देते हुए लिखा तुम्हारे पत्र से विस्तारित परिस्थिति जानकर मुझे दुख हुआ किसी के अभिशाप के से तुम लोग विचलित ना होना तुम लोगों ने कुछ भी अन्याय कार्य नहीं किया है सत्य रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है तुम लोगों ने वही किया है तुम्हारे शरीर श्री श्री, श्री रामकृष्ण देव के आशीर्वाद रूप वर्म से सुरक्षित है उस वर्म का भेदन कर कोई भी अभिशाप तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता इसे निश्चित जानना श्री ठाकुर अवश्य ही तुम लोगों की रक्षा करेंगे जो लोग मठ मिशन के विरुद्ध काम कर रहे हैं वे संघ के घातक हैं श्री ठाकुर अब स्थूल देह में नहीं हैं वे संघ के भीतर व्याप्त होकर विराजमान हैं अब वे संघ रूप में वर्तमान है इस संघदेह के दो अंग हैं एक सन्यासी वृंद और दूसरी गृह भक्तगण इस संघ देह में जो आघात करेगा उसका अमंगल निश्चित है सत्य की जय सदा होती आई है और भविष्य में भी होगी महापुरुष महाराज के इस सुदीर्घ पत्र में उनकी अभयवाणी और आशीर्वाद पाकर हम लोग आश्वस्त हुए तथा हमें परम शांति मिली इतने में बेलूर मठ से कुछ सन्यासी नहमन सिंह आश्रम के काम में के लिए भेज भेजे गए मैं महापुर जी के पत्र पाने से के दूसरे ही दिन सुबह कलकत्ते पहुंचा और तीसरे पहर तीन बजे के समय बेलूर मठ आया यहां स्वामी माधवानंद जी से मिला वे मुझसे मेमन सिंह आश्रम की सारी घटनाएं जानकर बहुत ही चिंतित हो गए थोड़ी ही देर में महापुरुष महाराज ने स्वामी माधवानंद जी को बुला भेजा महापुरुष जी की आज्ञा से बाद में मुझे भी वहां जाना पड़ा उस समय महापुरुष जी ऊपर की मंजिल के पूर्व बरामदे में बैठे थे उन्हें भक्ति के साथ प्रणाम किया उन्होंने मेहमन सिंह आश्रम का समाचार पूछा और मुझसे सारे विषय विशे, विशेषकर बेलूर मठ से भेजे हुए सन्यासियों के कष्ट की बात सुनकर अत्यंत व्यथित होकर आवेग के साथ प्रार्थना करने लगे ठाकुर ठाकुर तुम्हारे संतान असहाय अवस्था में पड़े हैं वे इतने विपत्ति इतने दुख कष्ट कैसे सहेंगे प्रभु इनकी रक्षा कीजिए इनकी रक्षा कीजिए इतना कहते हुए वे बहुत ही कातर हो पड़े स्वामी माधवानंद जी ने उन्हें आश्वासन देकर कहा कि वे शीघ्र ही इसका प्रतिकार करेंगे इसके बाद महापुरुष महाराज उठकर बरामदे में टहलने लगे कुछ समय बाद मैंने उन्हें प्रणाम कर विदा ली और चला आया उन्होंने जैसा कहा था कि सत्य की सदा विजय होती आई है और भविष्य में भी होगी वह अक्षरश अच्छा प्रमाणित हुआ थोड़े ही दिनों के भीतर मेमन सिंह आश्रम में सं शांति और श्रृंखला लौट आई वृद्ध हो जाने के कारण महापुरुष महाराज स्वयं अपने हाथ से भक्तों के निकट अधिक चिट्ठी पत्री नहीं लिख सकते थे उनके निर्देश के अनुसार सेक्रेटरी द्वारा लिखित पत्रों पर वे हस्ताक्षर कर देते थे इस पर से कुछ लोग प्रचार करने लगे कि इन चिट्ठियों में महापुरुष महाराज की अपनी कोई बात नहीं रहती जो उनके चिट्ठी पत्र लिखते हैं वे अपनी इच्छा के अनुसार सारी बातें लिखा करते हैं ऐसी चर्चा सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ मन का संदेह दूर करने के लिए मैंने स्वामी रामानंद के पास पत्र लिख सारी बातें जताई। महापुरुष महाराज की उस चिट्ठी का आशय बताने पर उन्होंने कहा तुम महेंद्र को लिख दो कि वे लोग दूसरे की बातों को कान न दें मेरे हस्ताक्षर युक्त पत्रों में जो कुछ लिखा रहता है सभी मेरी अपनी बात है आशीर्वाद भी मेरे ही अंतर का आशीर्वाद है उनके हस्ताक्षर युक्त पत्रों की इस व्याख्या से फिर हमारे मन में और कोई संदेह नहीं रह गया एक बार मेरे बहनोई और बहन ग्रहण स्नान के उपलक्ष में कलकत्ता आए वे दोनों महापुरुष महाराज के आश्रित थे दूसरे दिन ही वे महापुरुष महाराज के श्री चरणों के पास पहुँचे उनके पास मेमन सिंह के मकान की सेविका भी थी वे लोग महापुरुष महाराज को भक्ति के साथ प्रणाम करके उनसे बातचीत कर रहे थे कि इतने में वह सेविका एकाएक उनके चरणों में गिरकर दीक्षा की प्रार्थना करने लगी महापुरुष जी का सरल व्यवहार प्रसन्न मुखमंडल और दिव्य कांति देखकर उस सेविका के मन में उन पर बहुत ही अधिक श्रद्धा उत्पन्न हुई थी महापुरुष जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर हंसते भी कहा तू तो दीक्षा लेने नहीं आई है तू कलकत्ता आई है ग्रहण का स्नान करने के लिए अब कि ग्रहण का स्नान करके चली जा उसी से पुण्य होगा दीक्षा भाग में देखी जाएगी यह बात सुनकर का हताश होकर नीचे वाले मंजले के पश्चिम परामदे में आई तथा वहाँ कृष्णलाल महाराज को देखते ही उनके पैर पकड़कर अत्यंत कातर भाव से विनती करने लगी लाचार होकर कृष्णलाल महाराज ने ऊपर जाकर महापुरुष महाराज के पास उस स्त्री की दीक्षा की प्रार्थना जताई और थोड़ी ही देर बाद महापुरुष महाराज की आज्ञा लेकर उससे कहा जाओ गंगा स्नान कर आओ आज ही तुम्हारी दीक्षा होगी इस समाचार में इस समाचार से वह सेविका बहुत ही आनंदित हुई और शीघ्रता से गंगा में जाकर नहा आई तथा तो दीक्षा के लिए तैयार हो गई उसी दिन विधि के अनुसार उसकी दीक्षा हो गई वह सेविका बाल विधवा थी अनेक कुकर्मों से उसका जीवन कलुषित हो गया था सभी उसके निंदित जीवन की कहानी जानते थे किंतु आश्चर्य का विषय है कि जब वह दीक्षा के अनंतर महापुरुष जी के कमरे से निकलकर आई तो वह मानो कोई नूतन व्यक्ति है उसे देखकर प्रतीत हुआ मानो वह एक अपूर्व आनंद का संधान लेकर आई है दीक्षा लेने के बाद उस स्त्री के जीवन का परिचय ध्यान देने योग्य था मेमन सिंह के जिस मकान में वह काम करती थी उसी के नीचे के एक कमरे में वह रहती थी दीक्षा लेने के बाद वह उसी कमरे में श्री ठाकुर का एक आसन स्थापित करके रोज़ श्री मूर्ति के सामने बैठकर कर नियमित पूजा जप और स्मरण कर, मनन करने लगी एक दिन संध्या की आरती के समय वह इतने अधिक तन्मय हो गई कि धूप की आग गिर कर, उसके कपड़े जलने लगे, उसकी चिल्लाहट सुनकर कुछ लोगों ने वहां आकर वह आग बुझाई इससे शरीर का कुछ अंश जल जाने पर भी वह बच गई कुछ मास के बाद उसे नौकरानी के काम पर वित्रृष्णा आ गई और वह वहां से नौद्वीप चली गई कुछ दिनों के भीतर ही उस वह उस वैष्णो तीर्थ में इष्ट नाम जपते हुए यह लोग छोड़कर चली गई इसका समाचार भी हमें मिला गुरुदत्त मंत्र की असीम महिमा देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हुए महापुरुष महाराज जी को हमने केवल आध्यात्मिक जगत के पथ प्रदर्शक और शक्ति संचारक रूप से ही नहीं पाया है बल्कि गृहस्थों के शोक दुख, आपत्ति विपत्ति में भी परम शांतिदाता रूप से भी उनका स्थान बहुत उच्च था शोकार्थ या विपदग्रस्त कोई मनुष्य यदि उनके पास आता तो वे केवल बाहरी सांत्वना वाक्य से ही उसे प्रबोध देने की चेष्टा नहीं करते बल्कि दूसरों के दुख कष्ट की बात सुनकर उनका मन इतना अधिक व्याकुल होता कि उन्हें देखने से ऐसा लगता मानो वे क्लेश से स्वयं ही पीड़ित हो रहे हैं समस्त आशांति को स्वयं ग्रहण करके वे आश्रम प्रार्थियों से प्रार्थियों के मन से उनकी अशांति को दूर कर देते थे ऐसी दया और सहानुभूति के द्वारा उन्होंने सैकड़ों शोकार्थ और विपन्न नरनारियों के मन को आशा आनंद और उत्साह से परिपूर्ण कर दिया इस प्रसंग में मेरी एक पारिवारिक घटना विशेष उल्लेखनीय है 1929 सौ उनतीस ईस्वी नवंबर मास में मेरा एक शिशुपुत्र परलोकगामी हो गया इस दुर्घटना से मेरी पत्नी शोकार्त होकर पागल जैसी हो गई थी उसके उस असहयनीय शोक का एक विशेष कारण भी था शिशु की रुग्णावस्था में चिकित्सक ने उसे संतरा खिलाने के लिए कहा था उस समय संतरा न मिलने में जिस शिशु को वह नहीं खिलाया जा सका उसके न रहने के दूसरे ही दिन मेरा छोटा भाई किसी स्थान से उस संतरे लेकर आया शिशु के निधन के ठीक दूसरे ही दिन संतरों को देखकर मेरी पत्नी की मर्म वेदना उवल उठी दिन भर प्रताप बकने के अनंतर जब वह रात को सो गई तो स्वप्न में देखा ठाकुर हंसते हुए उसके पास आकर कह रहे हैं तुम्हारे लड़के को संतरा खाने को नहीं मिला उससे क्या हुआ संतरे मुझे दो मेरे खाने से ही तुम्हारा लड़का आ जाएगा इस बात को सुनकर मेरी पत्नी ने कहा ठाकुर एक बार मेरे बच्चे को दीजिए उसके मुख में संतरा दिए बिना मैं शांति नहीं पाऊंगी। श्री ठाकुर से अपनी बात को दोहराकर संतरे देने के लिए कहा परंतु मेरी पत्नी जिद्द करने लगी इसी अवस्था में ठाकुर हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे अदृष्ट हो गए मेरी पत्नी के इस स्वप्न की बात मुझे रात को ही मालूम हो गई किंतु इस स्वप्न की बात पर मुझे विश्वास नहीं हुआ मैंने समझा कि यह स्वप्न संभवतः विकृत मस्तिष्क का विकार मात्र है मेरी पत्नी भी महापुरुष महाराज की शिष्या थी मेरे कहने से उसने महापुरुष महाराज को एक पत्र में लिखकर अपना स्वप्न वृत्तांत जताया उत्तर में गुरुदेव ने लिखा माता पत्र में तुम्हारे पुत्र शोक का समाचार जानकर मुझे बहुत दुख हुआ तुमने स्वप्न में जो कुछ देखा है सब सत्य है सचमुच श्री ठाकुर तुम्हारे निकट आए थे और उन्होंने संतरे मांगे थे तुम्हारा पुत्र बड़ा भाग्यवान था वह भक्त पिता माता के घर में उत्पन्न होकर अब श्री ठाकुर की गोद में आश्रय पा गया है तुम्हें जब खिलाने की इच्छा हो तो ठाकुर को देना उसी से तुम्हारा पुत्र तृप्त होगा हमारे इधर तुमने आने की बात लिखी है जब मौका मिले तब आना इस घटना के कुछ दिनों बाद महापुरुष महाराज जी के जन्मोत्सव के समय हम लोग कलकत्ता आए और जन्मोत्सव के दिन सुबह ही बेलुरमठ पहुँचे साथ में मेरे बड़े भाई भी थे महापुरुष महाराज जी ठीक समय पर अपने कमरे के दरवाजे पर आ खड़े हुए उन्हें प्रणाम कर मेरे बड़े भाई ने मेरी पत्नी का परिचय महापुरुष जी को हृदय महापुरुष जी का हृदय मानो दुख कष्ट से आच्छन्न हो गया और अत्यंत आवेगपूर्ण कंठ से मेरी पत्नी की संबोधन कर उन्होंने कहा माँ मैं तुम्हारा सारा समाचार जान गया हूँ पुत्र शोक कैसा मर्म विदारक है उसे मैं सहज में ही अनुभव कर रहा हूं किंतु ऐसी घटनाएं ईश्वराधीन है उनका विधान सिर झुकाकर कर मान लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है मां सहन करो तुम्हें किसी चीज़ का अभाव न रहेगा संसार में सुख दुख सभी क्षण स्थायी और अनित्य है केवल श्री भगवान ही नित्य वस्तु है उन्हें पकड़े रहो माँ उसी से शांति मिलेगी इतना कहकर उन्होंने मेरी पत्नी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद किया उनकी करुणा और सहानुभूति ने हमारे हृदय में प्रविष्ट होकर हमारे समस्त मानसिक कष्टों को दूर कर दिया हमारे समस्त कष्टों को उन्होंने स्वयं ग्रहण करके हमारे मन को शांति से भर दिया इसके अनंतर मेरी पत्नी को दिवंगत पुत्र का प्रसंग उठाते उठाते ही नहीं सुना गया महापुरुष महाराज अपने अभाव या असुविधा के संबंध में कहाँ तक निर्विकार थे उसे जो लोग उनके के संपर्क में आते थे केवल वे ही विशेष रूप से जानते हैं किंतु निम्न जीवित घटना से हम सहज में ही उपलब्धि कर सकेंगे कि वे इस विषय में दूसरों के प्रति कितने सहानुभूति संपन्न थे मेरे बड़े भाई स्वर्गीय अध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती जी स्थाई शारदानंद जी महाराज के शिष्य थे चक्रवर्ती जी स्वामी शारदानंद जी महाराज के शिष्य थे स्वामी शारदानंद जी महाराज के दिवंगत होने से श्री श्री गुरु का प्रत्यक्ष दर्शन न होने के कारण वे अपने को अत्यंत असहाय समझने लगे अंत में एक दिन अपने मन की अशांति और दुख कष्ट जताने के लिए महापुरुष महाराज के पास आकर उन्होंने सब कुछ कह सुनाया महापुरुष महाराज ने उनकी बात सुनकर उन्हें आदर के साथ बिठाते हुए स्नेह स स्नेह कहा बेटा शरद महाराज आज स्थूल शरीर में नहीं है किंतु हम लोग तो हैं तुम्हारा कोई अभाव नहीं रहेगा जैसे तुम उनके पास आते जाते रहे वैसे ही हमारे पास भी आओगे तुम्हें जब कुछ कहना हो मुझसे कहोगे सदा मेरा स्नेह पाओगे कोई चिंता न करो उनका आदर यत्न तथा अत्यंत स्नेह प्रेमपूर्ण पूर्ण का परिचय पाकर भाई साहब बहुत ही आश्वस्त होकर परम परितृप्ति के साथ घर लौट आए उस दिन वे थे वे बीच बीच में महापुरुष महाराज के पास जाते थे एक बार उनकी नौकरी के क्षेत्र में घोर दुर्दिन उपस्थित हुआ कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ भारत सरकार का भीतरी बातों के लिए भी विरोध उत्पन्न हुआ फलस्वरूप भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की आर्थिक सहायता बंद कर दी इससे विश्वविद्यालय के अध्यापक अपने को अत्यंत विपन्न समझने लगे भयंकर संकट के कारण विश्वविद्यालय के संचालकों ने व्यय संकोच के लिए कुछ अध्यापकों को नौकरी से अलग कर देने का निर्णय लिया उससे मेरे भाई साहब अत्यंत चिंतित हो गए उनके बृहद परिवार का सारा खर्च केवल उन्हीं के उपार्जन से चलता था इस विपत्ति में उन्हें महापुरुष महाराज की बात याद आई उन्होंने महाज के ने महाराज उन्होंने उनके पास जाकर सारी विपत्ति की बातें बताई महापुरुष महाराज ने बहुत ही सहानुभूति के साथ धीर भाव से सब बातें सुनी और अंत में कहा बेटा तुम युगावतार श्री राम कृष्ण देव के शरणापन्न हो भक्त को विपत्ति से उबारने पर उद्धार करने वाले एकमात्र वेही हैं कातर स्वर से उनके निकट प्रार्थना करो वे अवश्य ही प्रार्थना सुनेंगे वे भक्तवत्सल हैं भक्त के ऊपर कोई विपत्ति आने पर विपद भंजन श्री राम कृष्ण तुरंत इसका उस विपत्ति से उद्धार करते हैं निश्चय ही वे तुम्हारा भी इस आपत्ति से उद्धार करेंगे शांत होकर साधन भजन करते रहो तुम्हें कोई चिंता नहीं है उसके अनंतर कुछ क्षण तक चुप रहकर उन्होंने दृढ़ स्वर से कहा तुम निश्चिंत होकर घर चले जाओ अब तक तुम कार्यक्षम रहोगे तब तक विश्वविद्यालय से कोई तुम्हें हटा न सकेगा उन्होंने ऐसे दृढ़ स्वर से इस भविष्यवाणी का उच्चारण किया कि उससे भाई साहब के मन में कोई संदेह नहीं रह गया भविष्य में महापुरुष महाराज के आशीर्वाद को असीम शक्ति के का परिचय पाकर हम लोग स्तंभित हो गए कार्य से अवसर ग्रहण करने के समय तक मेरे बड़े भाई का विश्वविद्यालय के अध्यापक का पद अक्षुण रहा यहां तक कि विश्वविद्यालय की नौकरी से अवसर ग्रहण करने के बाद भी जीवन भर वे विभिन्न कार्यों में विश्वविद्यालय के साथ घनिष्ठ रूप से संयुक्त थे महापुरुष महाराज का असीम आशीर्वाद किस ढंग से असंभव को संभव कर रहा था और इस व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन में कैसा परिवर्तन ला देता था उसे जो लोग उनके घनिष्ठ संस्पर्श में थे वे विशेष रूप से जानते हैं उनका शुभ आशीर्वाद हमारी आशा आकांक्षाओं को कल्पनातीत भाव से कार्य रूप में परिणत करने और बिंदु को सिंधु रूप में परिणत करने में समर्थ है इस विषय में मेरा व्यक्तिगत अनुभव विशेष रूप से उल्लेखनीय है 1929 सौ मार्च मास में मैं मैमनसिंह जिले के किशोरगंज पूर्व पाकिस्तान में एक उच्च अंग्रेजी विद्यालय में प्रधान शिक्षक का पद ग्रहण कर चल रहा चला गया वहां श्री ठाकुर और स्वामी जी का अनुगामी कोई नहीं था इस कारण मैं अपने को नितान्त नग समझने लगा धर्मालोचना के लिए अनुकूल संग प्राप्त करने का मौका न रहने पाने से मैं सदा मन में अशांति का अनुभव करता था अपनी मानसिक अवस्था महापुरुष महाराज को विस्तृत रूप से जताई उन्होंने उत्तर में लिखा तुम्हारा पत्र मिला तुम अपने नए कार्यक्षेत्र में जिस वातावरण के भीतर पड़ गए हो और वहाँ तुम्हें जो मानसिक अशांति का भोग करना पड़ रहा है उसे जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ तुम बिंदु मात्र भी विचलित न होना कुसंग की अपेक्षा निसंग अवस्था में रहना अच्छा है अब सत सतग्रंथ ही तुम्हारा सतसंग होगा इसे सदा सदा याद रखना अवकाश के समय धर्म ग्रंथ विशेष रूप से श्री ठाकुर और स्वामी जी के प्रसंग की जो पुस्तकें हैं उन्हें नियमित रूप से पढ़ते रहने से तुम विशेष उपकृत होगे और मन में शांति पाओगे सप्ताह में कोई एक दिन निर्दिष्ट रखकर परिवार के सब को लेकर नियमित रूप से कथा कथामृत का पाठ करना प्रभु के विरुद्ध कोई कितना भी निंदा प्रचार करे तुम उस पर ध्यान न देना और न विचलित ही होना जीवों के उद्धार के लिए प्रभु अवतीर्ण हुए थे उनके नाम से समस्त जगत प्लावित होगा किशोरगंज भी नहीं छूटेगा इस विषय में तुम कोई संदेह न करो तुम उन पर विश्वास रखकर माधव भजन साधन भजन किए भी चले चलो समय पर सब ठीक हो जाएगा प्रभु अवश्य ही तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण करेंगे महापुरुष महाराज जी के उपदेश के अनुसार प्रति बुधवार संध्या समय मैंने अपने निवास स्थान में श्री रामकृष्ण कथामृत का पाठ आरंभ कर दिया हमारे इस कथामृत पाठ के साप्ताहिक अधिवेशन का समाचार पाकर कुछ सप्ताह के भीतर शहर के कुछ विशिष्ट सज्जन भी इसमें सम्मिलित होने लगे मास के भीतर श्रोताओं की संख्या बढ़कर 25 25-30 हो गई कथा कथामृत पाठ के बाद क्रमशः श्री ठाकुर और स्वामी जी की जीवन चर्चा तथा धर्म जगत में उनके योगदान के विषय में भी कुछ समय तक हम लोगों में विवेचना होती थी इस प्रकार की चर्चा के फल फलस्वरूप शहर के कुछ शिक्षित तथा प्रभावशाली व्यक्ति श्री ठाकुर और स्वामी जी के आदर्श से उत्साहित होकर भक्त बन गए इसके कुछ दिनों के बाद ही एक दिन हमारे पास समाचार आया कि बेलून मठ के दो सन्यासी धर्म प्रचार करने के लिए किशोरगंज जा रहे हैं उन्हें इस संबंध में सब प्रकार की सहायता मिले इस आशय का एक पत्र भी आया यह समाचार पाकर हम लोगों ने आनंद की सीमा नहीं रही हमारी कुछ चेष्टा के बिना ही श्री ठाकुर और स्वामी जी की भावधारा के प्रचार के लिए किस किशोरगंज में से सन्यासियों का आगमन यह तो सपनातीत घटना है उस समय हम समझ नहीं सके थे कि किसकी प्रार्थना और आध्यात्मिक सत्य की प्रेरणा से सन्यासी गण वहाँ आ रहे थे इसके कार्यों इसके आगे के कुछ वर्षों में भी मठ के प्रवीण सन्यासी प्रचारकों के आगमन से तथा उनके ओजस्वी भाषण के फलस्वरूप किशोरगंज में एक श्री रामकृष्ण आश्रम प्रतिष्ठित होकर श्री श्री ठाकुर की भावधारा प्रचारित होने लगी महापुरुष महाराज जी की बात सोचते थे उनका अकृत्रिम स्नेह प्रेम ही बार बार याद आता है वह यह अनिर्वचनीय प्रेम था बचपन से ही मेरे माता पिता का वियोग हो गया हो जाने से उनका स्नेह प्यार क्या बहुत क्या वस्तु है मैं नहीं जानता था इस कारण मेरा हृदय सदा ही प्यार पाने के लिए ललायित रहता था अंतर्यामी हृदय देवता ने उसे समझकर ही मानो मेरी आकांक्षा पूर्ण कर दी थी प्रत्येक बार विदा लेते समय वह अपने अलौकिक स्नेह प्रेम से मेरे हृदय मन को भरपूर कर देते थे एक बार गर्मी की छुट्टी में मैं कलकत्ता गया वहाँ पहुँच उसी दिन तीसरे पह मैं महापुरुष महाराज के श्रीचरणों में पहुँचा उस समय वे अपने तखत पर पश्चिम मुखी होकर बैठे थे उनका प्रसन्न मुखमंडल कर्णापूर्ण दृष्टि और तन्मयता देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वे अपनी व्यवहारिक सत्ता खोकर किसी अन्य राज्य में विचरण कर रहे हैं इस अवस्था में उन्हें देखकर मैं दरवाजे में पर कुछ क्षण तक खड़ा रहा फिर उनकी ओर में अग्रसर हुआ और कुछ प्रणामों प्रणामी फर्श पर रख उन्हें प्रणाम किया मुस्कराते हुए उन्होंने कहा बयाना देते हो पुत्र उनकी बात का आशय न समझ सकने के कारण मैं पहले कुछ हिचकिचाया या देखकर वे झट बोल उठे स्वर्ग में जाने का बयाना मैंने गदगद कंठ से उनके आशीर्वाद की प्रार्थना की उन्होंने अनामिका उंगली के अंगूठे में लगाकर आंख मुझे शांत स्वर से कहा उनके भाव में डूब जाओ तन में होकर डुबकी लगाओ उनसे जो कुछ मांगोगे वही मिलेगा बेटा उनके लिए अधेय कुछ भी नहीं है बात समाप्त होते ही उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा दोपहर का भोजन नहीं हुआ उन्होंने सामने खड़े एक स्वामी जी से कहा इसे दोनों हाथ भर कर कड़े पाक का संदेश पेड़ा दो उन स्वामी जी ने बहुत से संदेश खाकर मेरे हाथ में दिए मानो लाकर मेरे हाथ में दिए मानो स्नेह स्नेहमय जननी के समान उन्होंने मूर्ख भूखे बच्चे को भोजन का प्रबंध कर दिया ऐसा सोचकर मेरा अंतर उनके स्नेह प्यार से भर गया उसके बाद भी मैंने उनका दो तीन बार दर्शन किया और उनका आशीर्वाद भी पाया अंतिम दर्शन 1933 सौ दुर्गा पूजा के बाद वाली दसवीं के दिन हुआ था विश्वनाथ दर्शन के उपलक्ष्य में काशी जाने के रास्ते बेलोर मठ में उनके कमरे के भीतर प्रविष्ट होकर मैंने देखा कि वह वाक शक्ति रहित अवस्था में बिस्तर पर लेटे हुए हैं और वहां दर्शनार्थियों को दर्शनार्थियों की बहुत भीड़ लगी है मौका पाकर उन्हें भक्ति के साथ प्रणाम किया और सामने जाकर कहा महाराज मैं कल काशी विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ का नाम सुनकर ही उनके मन प्राण मानव भावाभिष्ट हो गए उन्होंने तन्मय होकर आँख मूँदे बाया हाथ थोड़ा उठाते हुए स्पष्ट स्वर में मुझे आशीर्वाद दिया उनके स्नेहपूर्ण दृष्टि और शुभ आशीर्वाद लेकर परिपूर्ण हृदय से उनको उनके चरण वंदना कर मैंने विदा ली मेरा यही उनका अंतिम दर्शन था आज महापुरुष महाराज केवल ध्यान गम्य हैं वे अब विदेही हैं आज अवश्य ही वे हमारी आँख से ओझल हैं तो भी हम किसी अवस्था में भी उनके दृष्टि से बाहर नहीं होंगे इस संबंध में मैं बार बार कह गए हैं उन्होंने एक बार एक शिष्य से कहा था तुम्हारे साथ मेरा संबंध ईश्वरीय है मानवीय नहीं यदि हम उनके इस अमूल्यवाणी का आशय समझ सके समझकर हमारे लिए जो आदेश और उपदेश वे छोड़ गए हैं उसे कार्य रूप में परिणित कर सकें तो उनका आदर्शन होने पर भी हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकेंगे इस विषय में बिंदु मात्र भी संदेह नहीं है उनके अमोघ आशीर्वादी तथा करुणधारा अभी भी प्रवाहित हो रही है उनके तिरोभाव के साथ यह लुप्त नहीं हो गई है उनके श्री चरण स्मरण कर और उस समय वाणी के ऊपर निर्भर रहकर अंतिम दिन अवश्य ही उनकी शांत में गोदी में चिर आश्रय प्राप्त कर सकूँगा इसी आशा भी आनंद से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ